आने हु बेगी बुलाए समाचार तब पूछे हुआ चले वो सुमंत्र राय रुख जानी लखी कुचारणी किन्क छुरा सोच तो बल मग पर ये न पाओ राम ही बोले कही कारधर धीर गया वो रे पूछ ही सक देखी मन मारे तुम जल्दी राम को बुला लाओ तब आकर समाचार पूछना राजा का रुख जानकर, कर सुमंत्र जी चले समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है सुमंत्र सोचते सोच से व्याकुल हैं रास्ते पर पैर नहीं पड़ता आगे बढ़ा नहीं जाता सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे किसी तरह हृदय में धीरे धरकर वे द्वार पर गए सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे समाधान करे सो सब हे का गया वो जहा दिन कर कुल का राम सुमंत्र है आवत देखा आदर के पिता समे खाऊ निरखि बदन कहे भूपर जाए रघुकुल दे पही चल उलवा राम कु भारती सचिव संग जा लोग ताहां ताहां सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र गए सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं यह देख कर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं पट कुसारो सहम पर मन हो गजराज रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो सुख ही अधर जरा सबयंगो माय नहुदेन मनि ही न भुवंगो सरोस समीप देख क के माय न हो मे घरी गन ले करुणामय मृदु राम शुभाव प्रथम दीख दुख सुन कादप धीर धरे समव विचारे रे पूछ मधुर वचन मोहतार रे राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है मानो मड़ी के बिना सांप दुखी हो रहा हो पास ही क्रोध से भरी कई कई को देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा इससे पहले कभी कभी उन्होंने दुख सुना भी न था तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कई कई से पूछा दुख मोह मतू का जी हो निवार सुन हो तुम पर बहुत सुने हु देन कहनी मोहे दुई बर्दाना। मांगे कछु मोही दुईबर दाना माँ गे उजो कछ मो सुहाना सोसुनि भयो भूपुर सोचो न हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो दुख दूर हो वह यत्न किया जाए कई कई ने कहा हे राम सुनो सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हुए संकट पर सकुत सुधर सिर ने कठिन करे इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ